प्यारे बच्चो आज सुनो हिंदी की पुस्तक रिम जिम भाग चार से एक बहुत ही मनोरंजक पाठ पाठ का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब बाचा अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े-बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे पर के एक घास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था <laughs> बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं Dربàr mei, Birbàl ki hi touti bòlti. Or, Khwaja sahab ki bàt, Aysi lagti tii, Jaisi, Nakaar kháné mei, Touti ki aauz. Khwaja sahab ki, Chalti, To hoi, Birbàl ko, Hindustan se, Niklva dèteté. Lèkin, <laughs> Niklvaate kiisè? Eek dins, खुआजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रशन सोच लिए <प्राँगा> उन्हे ही विश्वास था कि <प्राँगा> <प्राँगा> <प्राँगा> <प्राँगा> बाच्छा के उन प्रश्णों को सुनकर बीरबल के चचके जूट जाएंगे <laughs> और वो लाग कोशिश करके भी संतोष जनक उत्तर नहीं दे पाएगा <laughs> फिर बादशा मान लेगा कि ख्वाजासरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है हाँ <laughs> हाँ ख्वाजा साहब अच्कन पगड़ी पहन कर दाड़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर्ध जुका कर बोले बीरबल बड़ा बुधिमान बनता है आप भी उसकी लंबी चोड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं <laughs> मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें हम उस नकली अकल बहादुर की कलय खुल जाएगी हम <laughs> ख्वाजा mm. <Khwaja> के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा बीरबल परम ग्याने ख्वाजा सहाब तुम से तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे बीरबल बोले <laughs> जहाँ पना जरूर दूँगा खुशी से पूछें अब बाच्छे सलाम आज़ो अब बाच्छे सलाम आ अल्हदी देकार को दरबार में चाहा था। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। संसार का केंद्र कहां है? हुँ? हुँ? आज बीरबल बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। <laughs> यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है <laughs> यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें <laughs> कि मेरी बात गलत है वाह वाह अरे वाह वाह वाह अकबर ने दूसरा प्रश्न किया आकाश में कितने तारे हैं उसको जवाब वीरपाल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा ले इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं <खण़ाया> खुआजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें वाह क्या जवाब है वाह वाह अब अक्बर ने तीसरा सवाल किया संसार की आबादी कितनी है बीरबल ने कहा जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह एकठा किया जाए तभी उनको गिन कर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है <laughs> बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले ऐ, ऐ, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब बीरबल बोले <laughs> ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं <laughs> पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए <laughs> ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना जैसा सवाल वैसा जवाब अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनि पाठ विषय संचालन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजुमैनी राममैनी जैमिनी कुमार और बाबला कोचर तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना हरिमर्दन तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T